क्लम ब्रह्म विचार सार त्य दृश्य सूत्र से कय प्रत्यय होगा तो क्या रूप बनेगा तदश तो धत् से कह करेंगे कह करेगा अ दृश्य हो जाएगा आ आ सर्वनाम ना लग जाएगा तो तादृश बनेगा अकारांत हो जाएगा तादृश तादृश शब्द का रूप कैसे बनेगा पुलिंग में राम से जैसे जैसे बनेगा तादृश बोलो ताद शाह ना, ना, नाम तादे शाह नाम नहीं तादे हैं नाम सु तादे शब्द हो गया था नही वहां था नहीं नातु से कोई पे होगा तो न से, से हे प्रापदिक समाज प्रातिपद पर सुद्युत्पत्ति न्याय सुअ पर सु का लोप के सूत्र से होगा अनिदिताम अनिदिता मलोपता किंगित लोप अनिकार क्या बचेगा नशेर वे कबर वा पदान्ते विकल्प से क वर्ग अंतादेश हो जाएगा अलुंत्य परिभाषा से को हो जाएगा क वर्ग क वर्ग में क ख ग पाँच है सकार है तालुस्थान का क वर्ग में तालु स्थान का को कोई है, है? नहीं आदेश कैसे होगा स्थान समान नहीं हुआ और प्रयत्न स का प्रयत्न क्या है स का क्या है ईशा स्पृष्टम ई सद विभूतम ई सद विभ्रतम उष्मण्वत और कवर्ग में ईषदिभूत कोई है हैं कोई नहीं तान प्रयत्न नहीं मिला फिर बाहे प्रयत्न देखो स का बाहे प्रयत्न क्या है हम महाप्राण विवार खर में आता है सीवार स सोश और खर में कौन आएगा क का कदना आएंगे उसमें महाप्राण को ख तो ख है तो ख हो जाएगा ख होने के बाद फिर हो जाएगा झलामसाने झलाम सिद्ध क हो जाएगा नग नग हो गया एक पक्ष में नक्ष के साकार को कबर का आदेश नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा भ्रश्य भ्रश्य सूर्य मृजराज भ्राज छषाम स हो जाएगा स होने के बाद झलान जो सुनते ड नग नट नो बनेगा नक नग नट नढ़ भ्याम क्या भ्याम नगभ्यम भ्याम सप्तमी वचन में नक्षु नट्सु नट्सु बोलो सुरशी न नसो नस प्रथमा हे नर्सु और नर्स आगे है घृतस्पृक घृत स्पृशति घृतस्पृ स्पृश धा स्पृशोनुदक स्पृश धातु से क्वीन प्रत्यय होगा अनुदके उदक उपपद में रहे तो नहीं होगा उदक है जल उदक से भिन्न कोई उपपद हो तो ये सूत्र लगेगा घृत यदि उपपद में हो ये सूत्र लगेगा या उदक होने पर लगेगा उदक होने पर लगेगा घृत हो लगेगा UH UH! क्योंकि उदक से भिन्न तो है तो अनुदक के सूपी उपपद स्पृश है क्वीन हुआ घृत हम द्वितीय उपपद रहते स्पृश धातु से क्विन होने पर उप पद मतेंगे सूत आएगा समास हो जाएगा कृत अधिक समास उत्पत्ति प्रातिवेदिक क्या है ए घृत स्पृ कितने का घृत स्पृश्य स्पृश्यता से कोई नहीं हुआ घृतस्पृश्य क्या के आगे स्वाने पर सुकार का लोभ होगा कैसे क्या बचेगा घृतस्पृश स्पृश के सकार को वृक्ष वृक्ष जलत्य हो जाएगा जलान से ड तो फिर हो जाएगा ये कुन से कु हो जाएगा क वर्ग हो जाएगा क्वीन से कौन से क वर्ग में ग और बाबसान से क घृतस्पृश दो बन जाएगा घृतस्पृश्य करने वाला घृतस्पृश्य घृतस्पृश्य हाँ में क्या बनेगा घृता स्पृग व्यायाम कोई नहीं पताश को का वर्ग हो जाएगा गौ सप्तमी बहुचंद में घृत स्पृक्ष सूर्य से बोलो घृतस्पृ घृत स्पृग झलाम जसंत सं, क्या संख्या निकल कल झलाम जसंत आठ दो अंतालीस तो नसेरेवा न नस से से जो सकार को न से पहले झलाम जसंत से हो जाएगा सक हो जाएगा गौ। हो जाएगा गोजाएगा नृश्य्रश क्या संख्या निकल कल वर्षभ्रश आठ दो हाँ जैसे ये अपवाद है तो वृश चप्रश्य करेंगे तो स होगा तो फिर ड ड होने के बाद कोई नहीं पता ठीक है वो अपवाद हो जाएगा पहले कहना शरीर बाग कावर का हो जाएगा अन्य पक्ष में वृक्ष चपच्च्य से स झलानझे ड फिर बाबाने टन ठीक है आगे है दृक ऋत्विक दृक सृ दिक उष्णिक उम्मी सा धातु दध्रिक आया सूत्र में धृश्य धातु से क्वीन प्रति होता है दधृश्य है दध्र दृश्य है इंद्र सा दर्शन करने वाला किससे दबेगा नहीं सबको दबाने वाला ददृश्य है प्रातिपेदिक स्वाद्य उत्पत्ति हलिंगा आप होने पर दधृ से ही सकारात मूर्धनुष्य झला से, से ड हो जाएगा फिर उसको कोई कून प्रत्यक्ष को ग दध्रिक दध्रिक दध्रिक भ्याम ही क्या माने गया दध्रिक भ्याम सप्तमी बहुचन में दध्रिकु बोलो दध्रिक दध्रिक रत्न मुस मुसस ते चोरी करने के लिए मुस है रत्नम मुस्नाती ते रत्न रत्न चोरी करने वाले रत्नमुस है सुदि होने पर हल्का प्रलोप हो जाएगा शौक हो जाएगा झलाम जसन ते से ड वसानी ट तो हो जाएगा क्या बनेगा रत्न मुठ रत्न मुड आगे रत्न मुसो रत्न मुसह भा में क्या बनेगा ड या सप्तम भोजन में दो तीन रूपये दो कैसे हुआ झला जस से दूट से दूट विकल्प होगा तो क्या रूप नहीं गया दूट बने पर रत्न मुर्थ रत्न मूर्थ सु होगा तो दो रूप नहीं गया बोलो रत्नामुठ रत्नामुड इति में कितने लोगों ने कहा सब सोते सरल है, चुप हो जाते हैं बोलना चाहिए सबको रोज रोज बोलेंगे इति में दो तीन चार लोगों ने कहा बहुत लोगों ने नहीं कहा सप्तमी हो तो बोलो प्रमाद नहीं करना जितने प्रमाद को दूर करेंगे प्रत्येक समय में किसी भी कार्य करते समय तत्परता चाहिए तत्पर होकर करने अभ्यास होता है सब में सफलता मिलती है जो थोड़ा सा प्रमाद शुरू करता कहीं ऐसा अभ्यास हो जाता है सब में प्रमाद प्रमाद करने के अभ्यास प्रमाद प्रमादी बन जाता है सब में असफल होता है कभी भी कोई भी कार्य करते समय मन से लगा करके प्रमाद आलस नहीं पूरा करें शांति पाठ में कभी कभी से होता है सब लोग को नहीं बोल पाते हैं जब बोलेंगे तो उस थोड़ा हले नहीं हले मन कहाँ है बड़े जबरदस्ती थोड़ा ऐसा नहीं शांति पाठ करते समय भगवान का ध्यान करें परमात्मा का चिंतन करने के लिए विभिन्न समय में किसी भी निमित्त को लेकर के चिंतन करना चाहिए जब शांति पाठ होता है तो भगवान का ध्यान करके प्रार्थना करें निर्विघ्न से कार्य संपन्न हो श्रेयांश बहु विज्ञानी, विघ्न बहुत आते हैं तो परमात्मा का चिंतन करने से ध्यान करने से उनकी कृपा से सफलता मिलती है इसलिए सर्वदा समय हम प्रत्येक समय में तत्पर होकर के प्रत्येक कार्य करें यह अभ्यास होने से सब कार्य सफल होता है जीवन सफल होता है हमेशा है कहा बोलना चाहिए जोर से रोज रोज थोड़ी कहना जोर से बोलो जोर से बोलो बोलना चाहिए महिमना पाठ आरती हो गीता पाठ जोर से करें और बताया था भोजनालय में जब पहुंचते अंदर बातचीत नहीं करें शांत थोड़े दस पंद्रह मिनट नहीं बैठ सकते हैं हम जब जाते अंदर बाहर से सुनाई पड़ता है हल्ला गुला करते सब महात्मा लोग थोड़ा अभ्यास करे चुप शांत रहने के लिए जब भोजनालय में पहुँचते शांत रहे चुप और बोले तो जिसको बोलना इतने बोले अन्य को विक्षेप नहीं भगवान का नाम ले कहीं कहीं कोट रहते हैं जो थोड़ा बात करेगा कुछ भवन का नाम कहते हैं हरे राम हरे राम बुलवाएंगे नहीं तो कुछ बुलवाएंगे और कोई कुछ बात करता है थोड़ा तो करता है तो उसको पंक्ति से चुटा देंगे अलग कर देंगे बैठा देंगे वो ऐसा लगता है महात्मा तो बैठे हैं और कोई खड़े होकर घूमे लाठी लेकर के जो बात करता उसको ला खड़ा करें ऐसा लगता है क्या ऐसा लगेगा ऐसे थोड़ा अपने सब समझ कर करें बात क्यों करना जा करके रोज हम जब जाते हैं तो हल्ला जरूर बात करते कुछ लोग सुनाई पड़ता है कुछ लोग का अभ्यास ही बिना कारण बोलते नहीं को जोर से बोलेंगे श्लोक बोलते समय जोर नहीं आता है सूत्र बोलते समय रूप बोलते समय जोर नहीं होता है बात करते समय जोर करते कुछ लोगों के ऐसे अभ्यास ही सब लोग बताओ ठीक है न नहीं ठीक है न कुछ लोग ऐसे अभ्यास ही बोलते समय जोर नहीं होगा किन्तु बात करते समय इतने बोलेगी पूरा विपरीत तो होना चाहिए जो आवश्यक है जोर लगाए नहीं तो अन्य समय में शांत रहे आगे शब्द क्या है सस तो। से सकारांत दोनों मूर्धन से सस सस शब्द का प्रथम विभति बनेगी बनेगा रूप, बने रूप, बने रूप, बने रूप बने नहीं बनेगा द्वितीय विभोति तुम्हें तो पूछते प्रथम विभूतें रूप बनेगा नहीं बनेगा बोलते नहीं बनेगा तो द्वितीय विभोति को मना कर देते <prathean> हाँ, हाँ, प्रत्यय भी होते रुपये बनेगा हाँ एक नहीं बनेगा दिवचन बहुवचन बनेगा हाँ क्या के क्या प्रत्यय आएगा जस सस अग्रे फिर क्या कार्य होगा मिल जाएगा सड़भ्योलुक सठभ्यो लुक सठ संज्ञा हो तो ये सठ संज्ञा है सठ संज्ञा होगा सच शब्द को क्या सूत्र है स्नानता सठ सकारांत हो नकारांत हो तो षठ संज्ञा होती पंचन शब्द पंचन शब्द की सठ संज्ञा होती है सठ संज्ञा है हाँ नकारांत होने से षठ संज्ञा और सकारांत होगा तो किस सूत्र से सठ शब्द की सठ संज्ञा होगी किस सूत्र से शांता शार्ड़। सठ संज्ञा होने से सूत्र लगेगा सलभ्यु लुक किसकी किसको लुक होता है जस और सस दोनों को लूक हो जाएगा तो क्या बचेगा हैं बचेगा। सस के सकार को झलाम से डाव साने ट हो जाएगा क्या बनेगा सठ षठ प्रथम व्यति में द्वितीय व्यति में सठ सठ बीस में बी सप्तम भोजन में अच्छा आम आने पर सग्रे आम सस आगरे आम होने पर सस आम क्या होगा हृषण नदी आप नोट लग जाएगा क्या लगेगा शट चतुर्भ्य सूत्र से नूम हो जाएगा सस आगरे नाम हो जाएगा सस क्या गए नाम सस के सकार हो जाएगा झलान जस ड नाम क्या होगा सड नाम सड है डकार टर्ग है नाम में तवर्ग है स्टू न स्टू प्राप्त है स्टुत्व प्राप्त है ड क्या नकार को होना चाहिए किंतु न पदांता टो तो राम निषेध कर दिया नहीं पदांत टर्ग है पदांत है ष किसूत्र से पद संज्ञा है स्वादि स्वसर्व नाम स्थानीय सूत्र से पद संज्ञा पदांत में है सड का डवर्ग तो है इसलिए आगे स्तुत्व का निषेध होगा किस से ना पदांता टोर निषिध हो जाएगा ऐ नि होगा ना नहीं क्यों पदांत नहीं अभी पदांत हो गया सुना नहीं पदांत देखो हो गया किस सूत्र से पदांत स्वादिष्वसर्वनाम स्थानी नुमहन से हलादि हो गया स्वादिष्वसर्वनाम स्थानीय सूत्र से पूर्व की पद संज्ञा होने से पदांत में डर रहेगा पदान्त डहन से न पदांत टोल नाम सूत्र से स्टूत्व का निषेध होता है निषेध होगा ना नहीं है सूत्र न पदांत टोल सूत्र लगेगा ना नहीं है प्राप्त है तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा भारती का लग जाएगा कहते भारती को क्यों लगेगा भारती का नहीं हो तो क्या है भारती एवश्यकता नहीं नाम पदांता टोर अनाम अनाम का है ना नाम के में ये सूत्र नहीं लगेगा नाम के नकार को छोड़ कर के नाम के अवय में तो श्रुत्व हो जाएगा अनाम का क्या अर्थ नाम भिन्न नाम में न ना पदांता टो तो सूत्र नहीं लगेगा यह नाम है आम को नुटोन से नाम हो गया नाम के नकार को श्रुत्व हो जाएगा तो नाम बन जाएगा क्या बन जाएगा सड नाम और के पहले क्या है दौ। दौ को डर क्या करेंगे <coughs> यार उन्नासी के उन्नासी को वा विकल्प होगा एक पक्ष में न एक पक्ष में ड तो रहेगा दो रूपा बन जाएगा प्रत्यय भाषा नित्यम ये पहला आया है प्रत्यय है नाम आम प्रत्यय है ना नाम प्रत्यय आम प्रत्यय है नाम तो प्रत्यय नहीं नाम कैसे प्रत्यय हुआ है थानी बोधादेश करना है हाँ याद से कहाँ हुआ यगम हुआ, हुआ? था से कैसे होगा यदा गद्गुीभूतास तदग्रहणे न गृह्य बताया था किस को याद है यदा गद्गुणीभूतास तदग्रहणे न गृह्य जिसके आगम होते हैं उसके गुणभूत हो गए तद ग्रहण उसके ग्रहण करेंगे तो आगम क्या भी ग्रहण हो जाएगा आम का आगम हुआ उसके ही गुण हो गया अवय हो गया आम कौन से नकार उसके साथ रहेगा ये आम ही है नूट होने के बाद भी यदा आम ही प्रत्यय है यदागमाश तदगुण भूतास तदग्रहण न गृहते इसलिए आम प्रत्ययन से नोट आगम हो जाए तो भी प्रत्यय है प्रत्येक भाषा में नित्य से नित्य ही अनुनासिक अनुनाशिको शर्णनाम बन जाएगा क्या बनेगा शर्णनाम एक रूप बनेगा स्वर्णनाम और दूसरा रूप बनेगा नित्य हो गया यदि प्रत्येक भाषा नहीं होता तो दो होता यार अनुनाशिको अनुनाशिके वा ये नित्य हो जाएगा शर्णनाम इसमें दिया है कुछ रेखा है शर्णनाम और सप्तमी बहुचन में शर्त शर्त दो बनेगा झलांझल सं हो जाएगा डस धूड़ धूल हो जाएगा शट तु आगे सद है पिपठिस क्या सदे पिपठिस तो पठी तुम इच्छाती थी पिपठी पढ़ने के चाहता है पिपटी सद सकारांत है पिपठिस में जो सकार हुआ दंत सही सन प्रत्यय है उसको सत्य हुआ आदेश प्रत्यय सूत्र से तो अभी स को जब हम रुतो करेंगे स सरु उसके दृष्टि से जो सत्व हुआ था असिध है आदेश प्रत्येत जो स होता असिद्ध है असिद्ध होने के कारण ससज स्वरु लग जाएगा रुत्वम प्रति सत्व से असिधत्वात् सज स्वरू थी करने के लिए वो असिद्ध होने से दंत से दिखेगा तो रू हो जाएगा पिपट्ठी रू बन जाएगा क्या बनेगा कारी संज्ञा है आगे सूत्र लगेगाया दीर्घ इक फिर बोलो र ऐसे करके रुवो रूप धाया दीर्घ इक रेफ वातोरुपाया इको दीर्घ पदाते धातु का विशेषण विशेषण से तदंत यह नदंत से रेफात हो, हो धातु जिस धातु के अंत में रेफ रहेगा उसको क्या कहेंगे रेफांत धातु के अंत में वह रहेगा तो वान्त रेप वातुर् धातु अंत में रेप वो वो हो अथवा व हो वहाँ ई सूत्र तो लगेगा क्या करेगा उपधाया एको दीर्घ उपधा में ई क्य तो उसको दीर्घ होगा उपधा में अ हो तो सूत्र तो लगेगा ई हो तो लगेगा री हो तो ई कीर्घ करेगा किंतु कहाँ होगा पदांति सु का लोप होने के बाद पीप्ठी सरू हो गया पीपठी पदांत है पदांतवन से इ की पीपट्टी में इ को दीर्घ हो जाएगा फिर रेप विसर हो जाएगा पिपठी क्या बनेगा पीपठी पी पी पी में ई दीर्घ है दीर्घ किस क्षेत्र से हुआ पीप्ठी ही विसर्ग कहाँ से आया रेप का विसर्ग हुआ रेप कहाँ से आया सौ सौ सो, सो रू से रू हुआ किसको रू हुआ स था क्या है सौ कहाँ से आया फिर पट्टीस सू का शिकार कहाँ गया लोप हो गया पट्टीस में जो है सू का सकार है या नहीं, नहीं सू का सकार लोप हो गया किस सूत्र तो से हाँ देखो अभी नहीं बढ़ते कुछ लोग इतने तो मालूम है सू का लोप किस सूत्र तो से हुआ तो रू किसको होगा सब कहाँ से मिलेगा पिपठिस के सकार वो स्वमूर्धन स था या था तो उसको स स्वस्व रू से रू होगा कैसे होगा वो सत्व असिद्ध है स स्वस्व सा रू के दृष्टि से सत्व असिद्ध होने से दंत से देखेगा तो रूह हो जाएगा रू का उँ जाएगा ये लोप कर देगा हाँ ये ईद संज्ञा करेगा फिर उसको लोप करने के लिए क्या सूत्र हाँ पी ही बन गया औ आने पर प्रतिपदिक क्या रहेगा पी से अगर औ मिला दो क्या बनेगा पीपट्ठी सेउ ठी में एक दीर्घ होगा नहीं।, नहीं भ्याम आने पर क्या बनेगा पीपट्ठीर भ्याम दीर्घ होगा रूबोरु पताया पदात वहाँ है किस सूत्र से स्वादिष् शर्म नाम स्थान है पद संज्ञा उनसे रो रूपया लग जाएगा पिपटीर भ्याम रेप को विसर्ग हो जाएगा ना नहीं क्यों नहीं होगा ख कर नहीं पर में क्या है भर में नहीं आता अच्छा अवसान नहीं पदसंज्ञा है न नहीं तो अवसान नहीं हाँ पदसंज्ञा आते है तो किंतु अवसान नहीं है इसे रेप को विसर्ग नहीं होगा तो रेप का श्रवण होगा क्या रूप बनेगा पीपीर भ्याम बीस में पंचमी दिवस में क्या बनेगा आप हैं देखो सबको नहीं आता है पंचमी दिवस कहा डर लगता है भ्याम तो है सप्तमी भी होती बोलो हाँ वहाँ लग गया हाँ अच्छा पहले देखो पिपठी रि भी बनी गया सप्तमी में पिपट्ठी पिपटीस अगर शु है पीपठीस के शु होने पर अभी पिपटीस के सकार को सुरु हो जाएगा रू होने पर फिर ये सोतल नोम विसर्जनीय सर व्यवाहपी एते ही प्रत्येकम व्यवधान एपी इनको भ्याम सस्र्धन्यादेश नुम विसर्जन्य और सर ये व्यवधान होने पर भी पिपटी में पिपठिस अग्रे सुने सु पर पिपठिस के स रू हो जाएगा उपदेश उनासी लोपन से हो गया पिपठी रो रेप पदान्त में है क्या पद संज्ञा है किस सूत्र से पद होने पर रेपांत होने पर सूत्र क्या लगेगा रुबो रूप धाया दीर्घाय लगेगा हैं दीर्घ हो जाएगा पिप टीर फिर रेप हो जाएगा विसर्ग विसर्ग होगा हैं विसर्ग होता है क्या सूत्र एक सूत्र आया रो हो सुपी मालूम है आया क्या करेगा सुपी रो रे विसर्ग रू को विसर्ग होगा केवल रेप होते विसर्ग ये कहाँ किस रूप में आया था मालूम है कहाँ रूप किस शब्द रूप बनाते समय आया था चतुरसु चतुर के रेप को विसर्ग नहीं हुआ रू को विसर्ग हुआ यहाँ रू है या रेप है रू क्या रू है विसर्ग हो जाएगा फिर सव हो जाएगा एक पक्षी में बासरी से एक पक्ष में विसर्ग एक पक्ष में सव तो यहाँ क्या हुआ पिपट्टी में ईण तो है बीच में आ गया विसर्ग नहीं तो स बीच में यदि विसर्ग अथवा स आ जाएगा तो सुप के सकार को विसर्ग हो गया नहीं आदेश पत्यो से व्यवधान हो गया ये सो लग गया विसर्जनीय हो अथवा सर व्यवधान हो तो सुप के साकार को मूर्धन आदेश हो जाएगा आदेश से क्या होगा सू के सकार को सत्व हो गया और पहले उसके पहले एक पक्ष में विसर् के और एक पक्ष में स है और दंत से है तालब्य से दंत है मूर्धन से दंत सीपट सकार दंत है दंत से है अमूर्धन से मूर्धन शव को सू कैसे होगा रु हो जाने के बाद रेप आया रू को खरवसाने से विसर्ग हुआ फिर विसर्जन से स से स होगा बाद लगेगा एक पक्षी में विसर्ग रहेगा एक पक्षी में स होगा स होगा तो मूर्धन से होता है दंत होगा दंत है पहले तो मूर्धन से था शुरू करने के लिए सत्व सिद्ध होने से रू हो गया रेप को विसर्ग हो गया विसर्जन से प्राप्त है बात सर लगने से एक पक्षी विसर्ग एक पक्षी स दंतस होगा दंतस होने पर अभी सकार को हो जाएगा स्टूनाष्टु देखो पुस्तक में लिख दिया स्टुत्व ने पूर्व से सुत्व स्टूषण लग्न से पूर्व सकार को स हो, हो गया पिपठी विसर्ग पक्ष में तो पिपठी सू बने गया जिस पक्ष में स है उस पक्ष में सत्व के सूत्र से होगा स्टूनाष्टु दो बने ठी सुपठी ही सु बोलो सुरस्व रूप विपत्ति ही पीपठी सौ हे पेपर ठीक से किसने कर दिया पेपर ठेर गया फिर बोला पेपर ठीक सा ते हाँ इसको बोलते नहीं ना आगे से उतर ये कुत्ता के पुष जैसे नहीं बनना कुत्ता का पुष क्या मालूम है ये ब्रह्मा जी ने उसको रखा बारह वर्ष बैंडेज बना करके बांस से दे करके बंद बंद कर रखा और बारह वर्ष के बाद जो खोला तो फिर टेढ़ा हुआ गया ऐसे जितने कहानी परी अपने दुराग्रह नहीं छोड़ना वहाँ प्रयोग करते कुत्ता के पुछ सुने ऐसा नहीं अभी अभी बताया भूलना चाहिए प्रमाद नहीं करना में जो होता था वो कहते आगे तो सरल है मालूम है अंदर रखने से नहीं प्रमाद नहीं करना पिपट सी शब्द हो गया आगे चिकित्स कर्तुम इच्छत इच्छति इच्छती थी चिकिर्स है चिकित्सा चिकित्स है हलंत वो अतुलोप होता है चिकित्स सकारांत है सू आने के बाद हरंगा स्लोप हो जाएगा और सकार को अश्वअसिद्ध होने से स्वस्व रू हो जाएगा रे फांत होने से दीर्घ करने के लिए सूत्र क्या है रूब रूपथा दीर्घ चिकी ही बन जाएगा अव आने पर अच्छा वो पहले से दीर्घ है चिकीर र्ष पहले से दीर्घ है ये रूबोरूपथा लगने की जरूरत नहीं पहले से दीर्घ है चिकी ही चिकी र्ष चिकिर सह सप्तम भोजन में अच्छा चिक्कि भी चिक्किर है ना दो रूपा बनेगा इसमें एक रूप दो रूप लिखा है एक रूप क्री अच्छा हाँ ये क्री का रो है चिक्कि सह ठीक है चिक्किर सह जो कि रे रेप होता है रे यहाँ रे रू नहीं है चिकिर समय चिकिर नहीं चिकित्सा रूप नहीं पिपठी सीमें तो पिपठी सकारते चिकित्स शब्द है चिकित्सा शब्द से ये संयंत लोप रेप से विषय ची अच्छा चिकित्सा शब्द में सु आने पर चिकित्स अग्रे सु।, सु का तो हलंग्याप लोप हो जाएगा लोप होने के बाद चिकित्स के रेप और सकार का संयोग है रेप और सकार का संयोग अनुसे सं से, से लोपलोप होना चाहिए संयांत लोप आप या नहीं तो वहाँ नियम करता रात सस्य रेप से पर संयंत्र लोप स का होगा तो यह सत्व सिधोन से स का लोप हो जाएगा लोपान पर हो जाएगा चिकिर रफ रेप फिर विसर्ग हो जाएगा चिकी ही बन गया अरे रेप है की में दीर्घ है चिक्कि सौ चिक्किर सा बन जाएगा सप्तमी भावचन में क्या है सुपान पर पदसंज्ञा सयां तुलस से स्वलोप हो जाएगा और में जो रेप है रू नहीं रेप है रेप होने से उसका विसर्ग नहीं होगा चिकिर सू बनेगा आदेश प्रत्यु हो जाएगा और वहाँ रोह सूफी सूत्र नियम है सु पर रहते रू को ही विसर्ग होता है रेप को विसर्ग नहीं होगा इसलिए एक रुपए बोलो चिकिर चिकर सऊ आगे विद्वान बनना है विद्वान बनाना है विद्वान बनने के लिए समझना पड़ेगा विध धातु से शत्रु प्रत्यय होता है शत्रु प्रत्यय करने के लिए आगे सूत्र आएगा जिन्होंने पढ़ा है बताओ लट हाँ पीछे किसी याद नहीं बोलो लटह किसको याद है हाथ उठाओ कितने बैठे ती? दो तीन और नहीं सुब्रत तो याद नहीं याद या नहीं नहीं अच्छा है और किसको याद नहीं पढ़ाते हैं पढ़ा नहीं पढ़ाया ना नहीं, पढ़ा नहीं।, पढ़ा नहीं। लघु किसकी पूरी हुई हाथ उठाओ किसकी पूरी हो गई पीछे अच्छा हाँ तो लट सत्य पूरी हुई है याद नहीं हाँ जब कभी प्रसंग में आता है आगे का सूत्र आगे जाकर के उसको याद करना और जो पाठ हो गया उसको भी याद करना जिनकी पूरी हुई है ये पढ़ते पढ़ते पूरा पक्का होना चाहिए उन लोग के, के लिए तो होता है पाठ अभी जो लघु कर रहे हैं जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है तैयार करके पक्का करना इसके लिए करते हैं बोलो सूत्र लटह शत्रचा वप्रतमा समान बोलो हाँ लट को शत्रु प्रत्यय होता है आदेश होता है सत्री रहे क्या रहेगा अथ एक सूत्र विदेह सतुर वसु क्या सूत्र हो विदेह शत्रु वसु विध से पूरा सत्री प्रत्यय को वसु आदेश हो जाएगा तो विध अगर सतु को वसु हो गया तो क्या बनेगा विध्वस क्या मान जाएगा विध्वस ये जो विद्वान बनता है ना मूल शब्द क्या है मालूम हो विध्वश नहीं तो विद्वान तो कहीं भी पूछेगा विद्वान विद्वान कहते प्रातिपदिक क्या है विद्वान शब्द है प्रातिपति का क्या मालूम है विध्वस विध्वंस को विद्वान बनाना है विध्वंस प्रातिपदिक के क्या प्रातिपद का विध्वस विध्वस को विद्वान बनाना है बनाए क्या ओम नेता बसा